ये कैसे हो सकता है विजय सेंगर एसके ने अपना सिर हिलाते हुए कहा वो तो बड़े शरीफ दिखते हैं भला वो कैसे मर्डर कर सकते हैं हम श्योर नहीं कह सकते आप किसी का चेहरा देख उसे जज नहीं कर सकते ना और विजय सेंगर मर्डर क्यों नहीं कर सकता आखिर वो एक एक्टर है क्या पता वो यहाँ पर भी एक्टिंग कर रहा हो अपनी एक्टिंग से उसने हम सभी को बेवकूफ बनाया हो जतिन ने कहा लेकिन क्यों विजय सेंगर भला क्यों टीना को मारेगा रितेश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और सबसे बड़ी बात विजय सेंगर को रोहन नेगी के कमरे की चाबी कैसे मिली उसने रोहन नेगी से चिड़ थी रोहन नेगी की सबसे चीज, टीना को उससे चीन लिया। और तो रोहन के साथ रहता था ऐसे में उसे उसके कमरे की डुप्लीकेट चाबी मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी जतिन ने कहा अरे हम लोग ये दस साल पुराने मर्डर केस को लेकर क्यों बैठे है अभी जो होना था वो तो हो ही गया ना श्रेयस ने बीच में बोलते हुए कहा अभी एक बच्चे की जान खतरे में है हमें उसे बचाना है हमें उसे बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए नो अपना टाइम पुराने केस पर वेस्ट कर रहे हैं? और एक क्यों मतलब पहले इस मर्डर केस की सच्चाई क्या है तो फिर ये किडनेपिंग केस भी सोल्व हो जाएगा ना अगर विजय सेंगर ने सच में ये मर्डर किया है और अगर वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो फिर ये किडनैपिंग केस भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन अरे ये क्या है अभी सब लोग केस के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक से विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड पर लगे एक फोटो में कुछ अजीब सी चीज नोटिस करते हुए कहा अरे ये यहाँ देखो जतिन ने अपनी गर्दन ऊपर की ओर फिर व्हाइट बोर्ड पर लगे फोटो की तरफ देखा और फिर क्राइम सीन पर लिए गए एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए बोल पड़ा सर ये फोटो क्राइम सीन का है और वहाँ मौजूद साक्ष्य के अनुसार जब मर्डर हुआ तब टीना की तुरंत मौत नहीं हुई बल्कि वो थोड़ी देर तक जिंदा बची रही थी और उसने अपने खून से डूबी हुई उंगलियों से कुछ लिखने की भी कोशिश की थी वहां उसने फर्श पर ये निशान बनाया था जतिन ने फोटो में वो निशान दिखाते हुए कहा मतलब वो मरने से पहले कुछ कहना चाहती थी शायद अपना कातिल का नाम बताना चाहती थी रितेश ने भी उस निशान को ध्यान से देखते हुए कहा ये ये क्या निशान है ये तो दो लाइन है जो आपस में जुड़ी हुई है ये तो अंग्रेजी भाषा के टी लेटर जैसा लग रहा है श्रेष ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा टी टी लेटर से क्या मतलब हो सकता है राघव ने सोचते हुए कहा एक मिनट ये पूरा कहा बन रहा है ये देखो थोड़ा हिला हुआ है कहीं ये हिंदी का ना अक्षर शब्द का साइन लग रहा है ये तो कहीं रोहन रोहन नेगी का नाम तो नहीं बताने की कोशिश कर रही थी विक्रांत ने जवाब दिया क्योंकि ना तो मतलब नेगी से हो सकता है नेगी यानी की रोहन नेगी ने ही टीना का मर्डर किया मतलब की कि विजय सेंगर को फंसाया गया है उसे जबरदस्ती फंसाया गया है अब हमें उसे जल से जल पकड़ना है और बच्चे की जान खतरे में है उसे भी बचाना है विक्रांत ने कहा लेकिन ये देखिए उसने उस एंगल से लिखा है ये तो, ये तो तो मुझे लग रहा है कि ना नहीं बल्कि कुछ वी जैसा लेटर लिखा गया है ये अंग्रेजी का वी अक्षर है और मुझे लग रहा है कि ये विजय सेंगर का नाम बताने की कोशिश कर रही थी रितेश ने जवाब दिया और वो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखने लगा अरे हाँ ये ये तो वी लेटर लिखा हुआ है ये देखो ये वाली लाइन टेढ़ी जा रही है और ये इस लाइन के नीचे जाकर मिल रही है मतलब कि ये वी ही है यानी कि विजय सेंगर उसने टीना को मारा है और फिर उसने रोहन को टीना के मर्डर के केस में फंसा दिया है जतिन ने कहा अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है विक्रांत ने कहा वो भी कुछ ध्यान से सोच रहा था ये रोहन नेगी इतना श्योर कैसे था की विजय सेंगर ने ही टीना का खून किया है बिल्कुल सही शक था उसका विक्रांत ने फिर रितेश की तरफ देखते हुए कहा तुम्हारे पास कोई और डिटेल इन्फॉर्मेशन है मतलब कि टीना को किस पोजीशन में मारा गया वो उस वक्त कैसे लेटी हुई थी और उसके हाथ की क्या पोजीशन थी मतलब जिससे समझ में ये तो आए कि वो एक्चुअल में क्या लिखना चाहती थी मैं मैं फिर से देखता हूँ रितेश ने तुरंत ही एसके की तरफ देखा और फिर वो दोनों आगे की जांच के लिए रवाना हो गए ये केस तो काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है विक्रांत की आंखे अभी भी वाइट बोर्ड पर लगे हुए फोटो पर टिकी हुई थी विक्रांत टीना के द्वारा बनाए गए निशान को बड़े ध्यान से देख रहा था ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि इस केस का पूरा क्लू इस लड़की द्वारा से काम करना था। किसी भी हालत में रोहन नेगी को यह नहीं पता लगने देना था की पुलिस इस केस पर काम कर रही है वरना विजय की बेटी की जान खतरे में पड़ सकती है वैसे टीम ए के मेंबर्स का काम सिर्फ केस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना था और वो लोग ये काम अपने ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते थे इसके लिए उन्हें यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी असली काम तो टीम बी वालों को करना था उन्हें फील्ड में जाकर केस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी समस्या ये थी कि ये लोग किसी से डायरेक्टली पूछताछ भी नहीं कर सकते थे इन्हें बस छुप डेटा कलेक्ट करना था वैसे म्यूजिक स्कूल के बच्चों से और वहाँ के स्टाफ से पूछताछ करने पर जरूर कुछ न कुछ पता लग सकता था लेकिन ऐसा करना खतरे ऐसी खाली नहीं था क्यूँकी जरा सा शक होने आरोप रोहने की तुरंत ही बच्चे को मार देगा टीम बी वालों ने किसी तरह से म्यूजिक स्कूल से सुबह के आठ बजे के करीब का सीसीटीवी फुटेज ले लिया था इस पूरे सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने खंगाल डाला था लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला अब ये लोग उस रोड पर मौजूद जितने भी सी कैमरे लगे हुए है उन सभी के सीसीटीवी फुटेज लेने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसमें ऐसी कुछ पता लग सके उधर पुलिस की एक टीम अभी भी विजय सेंगर ऐसी से पूछताछ करने में लगी हुई थी विजय ने पुलिस को बताया कि जिस दिन उसकी बेटी का किडनैप हुआ उस दिन वो सुबह पांच बजे ही एक शो की शूटिंग के लिए गया हुआ था और वो वहाँ शूटिंग कर रहा था शूटिंग के समय उसका फोन स्विच ऑफ रहता है फिर जब उस दिन उसकी बेटी म्यूजिक स्कूल नहीं पहुंची तो फिर स्कूल वालों की तरफ से विजय के नंबर पर कॉल किया गया लेकिन उसका फोन बंद पड़ा था फिर स्कूल वालों ने विजय के व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज किया फिर जब वो शो के पहले पार्ट की शूटिंग खत्म हुई और विजय ने फोन खोला तो तुरंत ही उसे एक मैसेज मिला तुम्हारी बेटी मेरे हवाले है जरा सी भी होशियारी मत करना पुलिस को खबर की तो बेटी से हाथ धो बैठोगे अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो तुरंत पुलिस स्टेशन जाओ और वहां पर दस साल पहले हुए टीना गांधी के मर्डर केस का जुर्म कबूल करो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो तभी तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी तुम्हे अच्छे से पता है की मैं कौन हूँ ये मैसेज देख पहले तो विजय को लगा की कोई उसके साथ मजाक कर रहा है सो so, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन फिर जैसे ही वो फोन रखने जा रहा था तभी उसने व्हाट्सअप पर एक दूसरा मैसेज भी पढ़ा